शिव पुराण कैलाश संहिता अपनी इच्छा से संसार के सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है मुनुष्वर ज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियाँ समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं तथा उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके सम्पूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है तदेवानु तदैवानुप्राविशत उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी संसार बंधन में बधा हुआ पशु कहलाता है शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में असक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है प्रभो यदि शिव से अपने तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है शिव की पाँच शक्तियां हैं पहला सर्वकर्तृत्व रूपा दूसरा सर्व तत्व रूपा तीसरा पूर्णत्व रूपा चौथा नित्यत्व रूपा और पाँचवा व्यापकत्व भ्यापक, रूपा जीव की पाँच कलाएँ हैं कला विद्या राग काल और नियति इन्हें कला पंचक कहते हैं जो यहाँ पांच तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है जो कुछ कुछ कर्तृत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है उस कला का नाम विद्या है जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भाषनात्मक स्वरूप है क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है वही काल है यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नियति है उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंच कंचुक कहे गए हैं इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है